अब इसी ये जो बातें हम कर रहे हैं व्यवस्था संबंधित अभी की व्यवस्था में रहने को लेकर शुभम जी का छत्तीसगढ़ से एक सवाल है कि आपकी सभी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं पर अनेक चीज़ें हैं जो हमने पहले से शुरू की हुई हैं और कर रहे हैं तो उनका क्या करें बहुत बढ़िया देखिए जो नहीं करने लायक है उसको आप करते रहिए क्या मनाएंगे दो दो दिक्कतें हैं एक तो आप कभी सूखी नहीं लेने वाले दूसरा आपके बच्चे उसको कभी धारण नहीं करने वाले उसको छोड़ने वाले हैं उसी का प्रमाण क्या है अभी देखेंगे तो बिजनेसमैन का बेटा अभी वो वो बिजनेस नहीं करना चाहता जो उसके पापा मम्मी करते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता है कुछ का कुछ हो ही रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि ये क्योंकि यदि आपको वो सुखी नहीं देखता है तो कभी भी उसका अनुकरण नहीं करेगा कभी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा ही नहीं तो वो तो बंद होने वाला इस विधि से गलती की निरंतरता नहीं है है ना तो जो कुछ भी आपने शुरू किया है उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और उसको सही समय पर क्लोज करिए लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप पहले सही क्या है इसको समझिए और सही समझ के कुछ नया काम शुरू करिए नई सही जिंदगी शुरू करिए और सही जितना शुरू होता जाएगा एक कदम आगे बढ़ेगा पीछे कदम अपने आप ही फॉलो करेगा और ये सब चीजें जो बंद नहीं करनी है वो अपने आप बंद हो जाने वाली तो उसके लिए तैयार रहिए क्या तैयार रहना है बंद करने के लिए नहीं बल्कि सही को समझने के लिए सही अवसर को खड़े करने के लिए और पीछे वो बंद होना ही है बंद कर देने से सही खड़ा हो जाता है ऐसा कुछ नहीं दिक्कतें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं हम्म hmm.